ती देवीं व्यासं ततो च तन प्रभो करुणाबुराशे हे ऊपुर्गत जनक दयालोक हे, हे भट्टी भट्टुग्म सुमते रघुनाथदासजीव मे कुत मंदमते दया द्राक् बोलो शिव वृंदावन बिहारी लाल की जय परम श्रीम माधव महोत्सव श्री किशोरी जी मान करके अपने महलों में पधारी श्यामचंदर ने जब ये सुना उस समय श्री वृंदा जी को किशोर जी को मनाने के लिए श्यामचंद्र ने भेजा शिव उस समय जो कुछ भी हुआ उसे श्रवण कर रही हैं और सुना रही हैं। शिव कह रही हैं कि मधुमंगल ने जब बात को समझा नहीं और श्री श्यामचुंदर तो श्री राधिका के पास में अभिचार करना चाह रहे थे तो चंद्रावली जी बीच में अभिसार कर गई श्यामसुंदर ने चंद्रावली जी को जो आते हुए देखा उनके हृदय में तो राधिका से मिलने की ही उत्कंठा थी इसलिए श्री श्याम सुंदर चंद्रावली जी को देख करके उनका पीछे से श्री चंद्रावली जा रही हैं तो उनको देख कर के श्री श्याम सुंदर ये समझे कि ये श्री राधे ही हैं और उस समय हे राधे ऐसा कहकर के श्री श्याम ने चंद्रावली जी को जब संकेत किया संबोधन किया तो श्री चंद्रावली में मान उत्पन्न हुआ आया है और मान उत्पन्न होकर के जब चंद्रावली श्याम से क्षमा प्रार्थना करके कि श्याम सुंदर में अनुचित समय में आ गई कुछ इस तरह की बातें कही होंगी और उनको क्षमा प्रार्थना करके जब चंद्रावली मान धारण करके मृदुमान धारण करके जब पधारने लगी तो चंद्रावली को पधारता हुआ देख करके जब जाने लगी उस समय श्री पदमा जी ने चंद्रावली जी को समझाया पद्मा उसी समय बीच में आ गई और बीच में आकर के पद्मा उस समय चंद्रावली जी को समझाने लगी ये वृंदाजी सब देख रही हैं और वृंदाजी उस समय सब देख कर के श्री राधाराम जी को समझाती हुई कृष्ण की दासी बनकर के उस समय की घटना का वर्णन कर रही हैं श्री श्यामचंदर कह रहे हैं कि लो ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया उल्टा सीधा हो गया मामला हमने श्री चंद्रावली जी को राधा कहकर के संबोधित कर दिया और ये मांग धारण करके जा रही हैं अब हमको नायक के अनुरूप कहीं व्यवहार करते हुए माननी को माननी तो रखना नहीं है उनको हमको संभाल करके रखना है ऐसा विचार करके श्री श्याम सुंदर उस समय प्रिया को समझाने का बड़ा प्रयत्न कर रहे हैं श्री स्वामनी मान चंद्रावली जी जब समझ नहीं रही हैं उसी समय बीच में पद्मा जी आ गई और पद्मा ने श्री चंद्रावली को समझाया बोले अरे सखी कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कोई ऐसी बात नहीं है कि समुद्र में कोई लहर आ रही हो लहर के कारण जो मूल नदी है उसका स्वभाव तो समुद्र में मिलना ही है अब यदि समुद्र में ज्यादा ऊंची लहर आ रही है तो कई बार ऐसा होता है कि नदी का जल उल्टा बहने लगता है जहां पर सम, नदी समुद्र में मिल रही है वहां उल्टा समुद्र में नदी का जो जल है वो नदी में नदी उल्टी बहने लगती है नदी का जल रुक जाता है ऐसे ही शी श्याम न जाने क्या विचार कर रही होंगे और उनके मुख से जरा सा चंद्रा की जगह राधा नाम निकल गया तो तू इतना बुरा क्यों मानती है अरे हम जानती हैं कि श्री श्याम सुंदर की और तुम्हारी श्याम सुंदर के अलावा कहीं दूसरी जगह गति नहीं है तुम स्वाभाविक रूप में ही श्री श्याम सुंदर में हम सब ब्रजवासी आसक्त सकते हैं इसलिए छोटी छोटी बातों को लेकर के ये गोत्र गोत्रस्खलन कहते हैं किसी के स्थान पर किसी का नाम ले लेना यह गोत्रस्खलन जो है इस गोत्र स्खलन का इतना बुरा नहीं मानना चाहिए इस को ताड़ बनाने की जरूरत नहीं है छोटी मोटी बात है यो ही हो गई जवान तो कभी पलट जाती है तो श्याम सुंदर ने तुमको राधा कहकर के संबोधित कर दिया तो तुम इतना मान क्यों धारण करती हो रुक जाओ रुक जाओ ऐसे पदमा जी ने श्री चंद्रावली जी को समझाया जब पंचद सखी ने भी समझाया शाम सुंदर भी वंदना कर रहे हैं श्री चंद्रावली जी थोड़े कोमल स्वभाव वाली भी हैं जल्दी मान भी जाती हैं, ज्यादा मान ज्यादा नहीं रखती हैं, उनमें कहीं मान ही विराजमान है तो आज ललित मान धारण करके मान धारण करके श्री चंद्रावली उस समय अपने मान को शांत करके श्यामसुंदर के पास में रुक गई अब ये सारी घटना बता रही हैं बृंदा जी राधा रानी के सामने कि अरे सखी ये मैंने अपनी आंखों से देखा इसलिए श्याम सुंदर चंद्रावली जी को मना रहे हैं ये उस समय की तात्कालिक कहीं एक अनिवार्यता थी उस समय का परिस्थिति ऐसी बन गई कि श्री श्यामसुंदर को चंद्रावली जी को मनाना पड़ा और मनाने के लिए उन्होंने जो कुछ भी अवसर पे उचित था ऐसे उचित अवसर को के वचन चंद्रावली जी से कह दिए माने श्यामसुंदर ने कहा कि हे प्रिय आप क्यों मान कर रही हैं ये मैं भी आपका अधीन हूं और ये मेरा जितना भी वृंदावन राज्य ये भी आपके अधीन है अब इस बात को लेकर के तुमने तिल का ताड़ बना दिया कि लो श्याम सुंदर तो वृंदावन का राज्य चंद्रावली को देना चाहते हैं मुझे नहीं देना चाहते हैं मान धारण कर रही हो ये मान धारण करने की आवश्यकता नहीं है इस तिल को ताड़ बनाने की जरूरत नहीं है श्री श्याम सुंदर ने जो कुछ भी कहा उसका रहस्य उसके भीतर जो गंभीर बात थी उस समय की जो परिस्थितियां थी वो परिस्थितियां ये थी और उन परिस्थितियों में शाम चंद्र ने श्री चंद्रावली जी को माननी देख के मान को मनाने के लिए साम नीति दाम नीती, नीती और प्रणाम ये चार नीतियों में से श्री प्रिया जो हैं उनको दाम और भेद इनको कहीं अपनाते हुए के किसी तरह से समझा करके ये जो माननीय स्वरूप है वो माननीय स्वरूप इनका अलग हो जाए ये विचार करने के लिए श्याम सुंदर ने कह दिया अजी तुम तो मेरे वृंदावन की रानी हो वृंदावन की तुम ही हो मेरा सारा धन दौलत राज्यपाठ सब तुम्हारा है ऐसा कह दिया उन्होंने इस बात को लेकर के तुम ये स्नेह में कही गई केवल मान को मनाने के लिए ये दो मीठे बोल बोल करके उनके क्रोध को शांत करना मात्र था इसमें कोई राशि इसमें कोई तथ्य की बात नहीं है श्री वृंदावन की अधीश्वरी तो हे श्री राधे के आप ही हो आपके अतिरिक्त वृंदावन का राज्य और किसी को दिया ही नहीं जा सकता ऐसे जिसे मैं कहा श्री भोली चंद्रावली जी जल्दी से मान भी और उस समय श्यामचंदर के पास में चंद्रावली जी कुछ देर बिराजी यहां तक की कथा हो गई थी आगे कह रहे हैं अब इसी प्रसंग के आगे कह रहे हैं उन्नीसवा श्लोक यहां पर निरूपण कर रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि ताम पद्मया सुवल्यताम अग्रजिन ताम राधाश्रिया व्रतमनाश्च गंभीर धर्मा नर्माधि निमिषम प्रतिनंद्य मंद्यम धेनु प्रवेश समय छलभा चचाल तम पद्मया तम पद्मया सुबलताम ऐसे श्री चंद्रावली जी पदमा जी के साथ में सुबलित हैं पदमावली बती का श्री पदमा जी के साथ में श्री चंद्रावली जी वे सुवलित होकर के मान युक्त होकर के विराजमान हैं ताम पद्मया या पद्मा सखी उनकी सहायता करने के लिए और उनको समझाने के लिए पद्मा का यह आग्रह किसी तरह से श्याम सुंदर का चंद्रावली के साथ में मिलन हो तो श्री पद्मा के साथ में शिष्य चंद्रावली विराजमान है तो म पद्मे आसुबलताम और पद्मा ने इन दोनों की सलाह करा दी दोनों की मित्रता करा दी है जो झगड़ा हो रहा था उस मित्रता को मान को कहीं मनवा दिया है अगजिन नितानताम उस समय श्री अगजित अघासुर को नष्ट करने वाले श्री श्याम सुंदर ने पूरी तरह से श्री चंद्रावली जी जो हैं, अगजिन नितानताम राधाश्रिया व्रत मनो व्रत मनाश गंभीर धर्मा जो श्री श्याम सुंदर श्री राधे व्रत मना श्री राधिका की शोभा में ही यद्यप श्याम सुंदर का चित्त लग रहा था परंतु तो बीच में कुछ बिखेड़ा ऐसा फैल गया जैसे हिंदी में कहते हैं ना वो कहावत में रायता ऐसा बिखर गया बीच में कि उसको संभालने के लिए श्री श्याम सुंदर को ये कहना पड़ा नहीं नहीं आप घबराओ मत ये सारा राज्य पाठ में ये सब आपको समर्पित हैं ऐसा कहकर के, के कहीं संभाल नहीं हैं पंत श्री कृष्ण का चित्त तत्व तक कहा है वृंदा जी कह रही हैं कि राधा श्री आ व्रतमना श्री श्याम सुंदर राधिका की शोभा से ही आवृत मन वाले होकर के विराजमान थे उन श्री श्याम सुंदर ने और कैसे हैं गंभीर धर्मा बड़े गंभीर हैं श्याम सुंदर बड़े गंभीर धर्म वाले श्री श्याम सुंदर होकर के विराजमान हैं उनने नर्माधिमिशम प्रतिनंद मंद्यम किसी प्रकार बड़े चतुर चतुर्श्रोमणी हैं बड़े विदग्ध श्रोमणी हैं जिन्होंने माने करके करके मना मनु श्री चंद्रावली जी के साथ में हंसी परस ऐसा करके संनिमिषम प्रतिनिधि मन श्री चंद्रावली जी को मना लिया निमिष माने एक क्षण में जी को अत्यंत आदर प्रदान करते हुए श्री श्याम सुंदर विराजमान हुए इनका नाम है विदग्ध माधव विदग्ध माधव का अर्थ ही है कि जो विपरीत परिस्थितियों में भी समाधान कर सकने में कुशल हो उसकी उस कुशलता का नाम है विदग्धता चंद्रावली जा रहे हैं श्री राधिका से मिलन करने के लिए आ गई चंदावली चंद्रावली को राधा कहकर के संबोधित कर दिया अब चंद्रावली मान कर रही हैं फिर भी चंद्रावली जी को भी मना रहे हैं और चंद्रावली जी को मना करके भी और कहीं दूसरा काम नहीं बिगड़ जाए एक बने तो दूसरा काम नहीं बिगड़ जाए इसलिए श्री राधिका को भी मनाना है तो राधिका को मनाने के लिए विपरीत परिस्थितियों में भी कहीं रास्ता निकाल करके समाधान कर लेना यह विदग्धता है शामसंदर शामसंदर उसी का प्रयोग करते हुए कह रहे हैं भी जी के साथ में इत्यादि करते हुए प्रतिनिंदियों एक निमिष के लिए कुछ क्षणों के लिए प्रतिनिंदियों चंद्रावली जी को मना करके उनको आनंदित करके मंदम धीरे से श्याम सुंदर बोले बोले प्रिय अब आप मुझे अनुमति प्रदान करो गैयाओं के इस समय आने का समय हो गया है मुझे गैयाओं को संभालने के लिए जाना है हाय बछड़े इस समय व्याकुल हो रहे होंगे इस समय बछड़े रंभा रहे हैं गैयाएं हम्मा हम्मा ध्वनि कर रही हैं मुझे जरा बछड़ों को भी संभालना है वे बछड़े मुझे बुला रहे हैं और ऐसा कहकर के श्री श्याम सुंदर जैसे आप चंद्रावली से अनुमति लेकर के चले कहीं कोई आसपास कहीं कोई गैया है उसके ऊपर हाथ फेरते हुए कह रहे हैं अच्छा बछड़ा की याद आ रही है अभी तुझे घर ले चलते हैं तुझे तेरे बछड़े से मिलाते हैं ऐसे बछड़े जो है उनको कभी गले से लगा करके कह रहे हैं कि अरे टीका अरे सोहना अरे मोहना अरे लक्खी अपनी मैया की याद आ रही है अभी आ मैं तो दूध पिवाऊंगा ऐसा कहकर के बछड़ों को गले से लगा कर के बछड़ों को प्यार करते हुए थपथपाते हुए श्री श्याम सुंदर बछड़ों को गैयाओं से गैयाओं को बछड़े से जैसे मिलाते हैं उसी लीला का स्मरण करते हुए कह रहे हैं कि इस समय बछड़ाओं को मिलाना है गैयाओं की धार का समय हो रहा है इससे हे प्रिय अनुमति प्रदान करें ऐसे कहकर के श्री चंद्रावली जी से अनुमति लेकर के श्याम चल दिए हैं तो धेनुम प्रवेश समेत छल भाग गायों के लौटने का समय हो गया है धार का समय हो गया है ऐसा कहते हुए चचालो श्री श्याम श्यामचंद्र ने अब चंद्रावली जी से बेदा ली ये सारी घटना सुना रही हैं बृंदा माननीय राधिका को मनाने के लिए माननीय राधिका की सभा में यह सारी घटना सुनाई जा रही है पुनः विचार करेंगे इस श्लोक को दोबारा देखेंगे कि ताम पद्मया सुबलताम श्री राधिका नहीं हरिकृष्ण श्री चंद्रावली जी उस समय पद्मया सुबलताम पद्मा के साथ में विराजमान है और पद्मा ने चंद्रावली जी को कहीं क्रोध शांत होने के लिए बार बार उपदेश दिया है तो ताम पद्मया या अगजित नितानताम और पद्मा के प्रयास प्रयास से अघजित माने अघासुर को जिन्होंने मार दिया था ऐसे श्री श्याम में ही जिनका नितानताम अत्यंत अत्यंत मन लग रहा है ऐसी श्री पद्मा के साथ में युक्त श्री चंद्रावली जी को श्री श्याम ने उस समय नर्मादि भी सनिमिषम प्रतिनिधियों पर इत्यादि करते हुए कुछ क्षणों के लिए उनको आदर प्रदान किया अर्थात तो उनके पास में श्री श्याम विराजमान हुए अब सुंदर कैसे हैं बोले राधा श्रीआवृत मनाहा श्री श्याम मना का मन तो श्री राधिका के चरणार्बि में ही लगा हुआ है परंतु बिराजमान है इस समय चंद्रावली जी के पास में क्योंकि रसकों ने सिद्धांत निरूपण किया हुआ है वो सिद्धांत यहां पर भी लागू है कि अन्य नायिकाओं के पास में जब श्याम सुंदर रहते हैं तो उनका चित्र लहता है राधिका में परंतु जब श्री राधिका की कुंज में श्याम सुंदर विराजमान हैं, उस समय किसी अन्य नायिका का स्मरण उनको नहीं है तो यहां चंद्रावली जी के पास में रहते हुए भी श्री राधिका राधाश्रिया व्रतमना श्री श्याम का मन श्री राधिका की शोभा से आवृत मना होकर के श्री श्याम विराजमान है राधिका का ही स्मरण कर रहे हैं और गंभीर धर्म श्री श्याम गंभीर धर्म परम गंभीर स्वभाव वाले होकर के विराजमान है नर्माधि संतम ऐसे ऐसे श्री श्याम ने नरम इत्यादि माने मीठी मीठी बातें करके श्री चंद्रावली जी को प्रतिन आदर प्रदान किया और मंदम धीरे से बोले धेनुम प्रवेश समय चल के गायों के प्रवेश करने का समय हो गया बछड़ा भूखे होंगे रमा रहे हैं इस समय धार का समय हो रहा है गैयाएं भी तकलीफ पा रही हैं इसलिए धेनु प्रवेश समय हम, ये गायों का गोष्ठ में प्रवेश करने का समय है ऐसा विचार करके छल भाग छल करते हुए बहाना बना करके श्री चंदावली जी से श्री श्याम सुंदर छूट आई और उस समय श्याम सुंदर आपसे मिलने के लिए ही हे श्री राधे के अत्यंत अत्यंत उत्सुक हो रहे हैं आप उनकी ओर कृपा करो ये कहने का तात्पर्य है और ऐसे श्री वृंदा जी ने रफूगिरी की है जो बीच में मान उत्पन्न हो गया उस मान को तो मनाने के लिए बड़ा भारी प्रयत्न किया है और दोनों के टूटे हुए व्यवहार को पुनः स्नेह व्यवहार को जोड़ती हुई श्री पद्मा विराजमान चंद्र श्रीवृंदा जी विराजमान हो रही हैं श्री चंदावली जी उपन्ना ये प्रसन्न हो गई कि चलो श्यामचंद्र के साथ में मिलन हो गया श्यामचंद्र की जो उपेक्षा थी वो हमारे हृदय का समाधान हो गया चंदावली जी अपने भवन में पधारी और श्री वृंदा जी यहां पर आकर के राधा रानी को मनाने का प्रयत्न कर रही हैं एवं निशम्य मधुमंगल मंगल तो तिरंगात तस्मिन प्रसून विपने त्वरितम ब्रजंत्या सा मालती पथमया मिलता सुधार नयनांचल में सारी सखियों ने उसे बृंदा से पूछा बोले अरे वृंदा तुझे कैसे पता लगा कि ऐसे ऐसे घटनाएं हुई हैं ये तुझे कैसे पता लगा कहीं हमको चलाने के लिए भेकाने के लिए मन में से ग के तो कोई बात नहीं कह रही है बोले नहीं नहीं बोले मुझे पता है क्योंकि एवं निशम्य मधु मंगल तो वहां पर चंद्रावली जी के साथ में जो कुछ भी घटना घटी है पहले चंद्रावली जी का मान करना फिर उनका संभालना मानना ये बात मैंने किससे नहीं बताऊं मैं ऐसे वैसे नहीं कह रही हूं अपने मन से नहीं कह रही हूं ये सारी की सारी घटना मुझे मधुमंगल भैया ने मधुमंगल ने बताई तो मधुमंगल तो मधुमंगल के द्वारा अतिरंग पूपूर्वक अत्यंत आनंद पूर्वक मैंने ये सारी की सारी घटनाओं को सुना है मधुमंगल के द्वारा श्याम के परम प्रिय हमारे परम हितैषी मधुमंगल के द्वारा मैंने ये सारी घटनाओं को सुना एवं निशम्य मधुमंगल तो तस्मिन बिपने अतिरंगातने त्वरितया मैं तो अत्यंत उल्लास पूर्वक उस वन में प्रवेश कर रही थी फूल बीनने के लिए सायकालीन पूजा के समय श्री किशोरी जी के पास में फूल भिजवाने हैं जिससे वे माला करके गुंदर के पास में भिजवाएंगे फूलने के लिए आई थी और मैंने मधुमंगल से यह सारी घटनाएं सुनी कि इस, इस तरह से श्री श्याम उनका पहले चंदावली जी का से अपराध बन गया और फिर श्री श्याम ने उस अपराध का क्षमापन कराया उसका समाधान करवाया है तो मधुमंगल से ये सारी घटनाएं मैंने सुनी मैं उस समय तस्मिन प्रसून विपने उस समय फूलों के बन में ब्रजंत्या जब शीघ्रता से जा रही थी सा मालती पथमया इतने में ही मालती सखी ये मुझे मिली वन में एकाएक में जब फूल बीनने के लिए आई थी उस समय मालती मुझे मिली उस समय पृष्ठा श्रुताष्टधार नैनांचल देखा कि मालती की आंखों से आंसू टपक रहे हैं बड़ी दुखी सी हो रही है मैंने पूछा कि अरे मालती क्या बात हुई क्या बात हुई उस समय मालती मुझसे कह रही थी कि मैंने श्री पद्मा की शैव्या की वार्तालाप को सुना है और उस वार्तालाप को सुना और इधर श्री राधिका में मान जब उत्पन्न हुआ है तो राधिका के ऐसे मानवती होकर के श्री राधिका विराजमान हो रही हैं मैंने जैसा भी जो सुना उसको श्री राधिका के सामने कहा और राधिका के सामने कहने पर राधिका में मान उत्पन्न हो गया है सा माल्टी पथि मया माली मिलता मैंने मुझे वृंदा के साथ में मिली मैंने उससे पूछा कि अरे तू दुखी सी क्यों हो रही है तेरी आंखों में ये आंसू क्यों हैं उस समय मालती ने मुझे कहा कि वा क्या बताऊं मैं फूल बीनने के लिए यहां गई थी श्री श्याम सुंदर इस कुंज में पधारेंगे उनके लिए मैं अपनी सखी और श्याम सुंदर के लिए कुंज रचना कर रही थी कुंज रचना करते हुए मैंने बाहर कुछ खटर पटर देखी कुछ हलचल देखी और उसी समय मैंने लताओं से अपने शरीर को छुपा लिया किसी झाड़ी में छिप करके मैं बैठ गई और कान लगा करके सुन रही हूं उस समय मैंने सुना कि पद्मा और शैब्या ये दोनों की दोनों कह रही हैं बोले अरे इस वृन्दावन के जितने भी बढ़िया बढ़िया पुष्प हैं इन सारे बढ़िया बढ़िया पुष्पों को चुन चुन करके निकाल लो ले लो उसमें शैपिया कह रही थी कि अरे पुष्प कहीं हमने चुराए और कहीं राधिका या ललता विशाखा इनमें ललता साज से ज्यादा डर लगता है वो कहीं लड़ोक नी, ली ललता कहीं हमसे लड़ने के लिए आ गई तो क्या करेंगे उसमें पदमा कह रही अरे हम कोई डरती हैं क्या हम ललता को अपने आप निरुत्तर कर देंगी और ऐसा कह करके उनने आदेश प्रदान किया और आदेश प्रदान करके ये कहा कि अरे सखियों वृंदावन के जितने भी पुष्प हैं इन पुष्पों में से बढ़िया बढ़िया पुष्प चुन चुन करके सब तोड़ लो उन्होंने पुष्पों को तोड़ लिया इसलिए वृंदावन में बढ़िया पुष्प नहीं दिख रहे हैं अभी अभी जो बढ़िया फूल थे उनको चुरा करके ले गई हैं पद्मा की सखी और जब मैं छिप के सुन रही थी तो छिपकर के सुनते समय मैंने सुना कि पदमा शैब्या दोनों वार्तालाप कर रही हैं कि श्री श्याम सुंदर वह श्री चंद्रावली को ही वृंदावन का राज्य प्रदान करेंगे हाँ हाँ, ये बात सुन करके राधिका में एकदम मान उत्पन्न हो गया है और राधिका दुखी होकर के उस समय निकुंज मंदिर से अपने घर में चली गई है मान भ्र घर में श्री राधिका चली गई हैं यह सारी सूचना अब श्री मालती के द्वारा मुझे मिली और वृंदा जी कह रही हैं कि तुम लोग व्याकुल मत हो देखो ये जो कुछ भी हुआ है वो कहीं ऐसे ही हो गया है एक लीला का विस्तार हो गया है ये श्री श्याम सुंदर को ने वो जो बीच में थोड़ी देर के लिए जो एक बाधा आई थी वो बाधा अब समाप्त हो चुकी है श्री श्यामचुंदर ने चंद्रावली जी को मना दिया और अब श्री श्यामचंदर यहां ही आने वाले हैं श्यामचुंदर का जल्दी श्री राधिका के साथ में पुनः मिलन होगा बीच में कुछ देर के लिए श्यामचंद्र को आने में जो विलंब हो गया उसका कारण ये था चंद्रावली जी को मनाने में उनको कुछ देर लग गई इसलिए श्री श्याम सुंदर यहां नहीं आए हैं क्योंकि मैंने माल, आ, मालती के साथ में वार्तालाप करके ये सारी यहां की जो घटनाएं हैं उन घटनाओं को सुना था अब क्या सुना उसको वर्णन कर रहे हैं क्या पृष्ठा श्रोताश्रधार नयनांचल मेत दूचे द्वारसन ने एवं में मधुमंगल तो अतिरंगात मैंने मधुमंगल से चंद्रावली और कृष्ण के बीच में जो घटना घटी उसको सुना था तस्मिन प्रसून विपने त्वरित ब्रजंतिया जैसे ही मैं इस घटना को सुनकर के श्री वृंदावन में आ रही थी इतने में ही रास्ते में सा मालती पथमया मिलता मालती सखी मुझे रास्ते में मिली मालती को दुखी देख करके मैंने पूछा अरे तू क्यों दुखी हो रही है तेरी आंखों में आंसू क्यों हैं तो सृष्टाश्वधार नैना जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे ऐसी वो मालती मुझसे एतद ऊंचे यह कहने लगी जिसके नैनांचल से आंसू बह रहे थे वो मालती मुझसे इस तरह से कहने लगी अब मालती ने जो कहा उसको ये उदृत कर रही हैं कि चंद्रा सखी कु श्रुति बलताधिक आया सिद्धे ग्रहाय गमने बतराधिक आया मद भक्त श्रुत समुन्नत मान वार्ता पश्याग्र तो सऊन बारता मालती कह रही हैं कि हे ब्रंदे क्या बताऊं हमारी सखी श्री राधिका मान धारण करके बैठी है मैंने दोनों को समझाने का बड़ा प्रयत्न भी किया परंतु श्री राधिका का मान अभी भी पूरा नहीं हुआ है श्री राधिका कैसी है वो चंद्रा सखी कुति भी बलताधिक आया वो चंद्रावली की सखी वो पद्मा बड़ी प्रपंचन है बात नया नया खेल खेलती है चंद्रावली सखी माने पद्मा बड़ी चालाक है और चालाक होकर के उस पद्मा ने कु भी ऐसा जाल फैलाया है कुसृति भी माने उसकी ऐसा जाल है कि उस जाल को फैला करके वो श्री श्याम को श्री चंद्रावली जी के पास में ही मिलन प्राप्त कराना चाहती है तो अपनी सखी चंद्रावली से श्याम को मिलाने के लिए चंद्रा की सखी ने माने पद्मा ने से भी एक पूरा जाल फैलाया है जिस जाल के बीच में फंसा करके वो श्याम सुंदर को श्री चंद्रावली के साथ में ही मिलन प्राप्त कराना चाहती है श्री उज्जवल नीलमणि में रूप गोस्वामी पाद ने अनुरूपण किया कि मिथ्याद्वेशी विपक्षिष्ट कारक ये रूप गोस्वामी की परिभाषा है प्रतिपक्ष किसे कहते हैं जो मिथ्याद्वेशी बिना किसी कारण के द्वेष करने वाला है मिथ्या द्वेषी वास्तव में द्वेष नहीं है यह एक रस की रीति है वृष के रस की जब वियोग होता है उस वियोग के समय तो राधा और चंद्रावली दोनों गले लगकर के सगी बहन की तरह से एक प्राण दो देह की तरह से विलाप करती हैं और जब मिलन का अवसर होता है तब एक दूसरे की बिल्कुल एंटी पार्टी बन जाती है एक दूसरे की विरोधी बन जाती है तो मिलन में विरोध है में विरोध नहीं है की स्थिति में सारी गोपी एक जब मिलन की स्थिति है उस समय स्वपक्ष प्रतिपक्ष तटस्थ पक्ष पक्ष ये सारे पक्ष रहेंगे परंतु विरह में ये पक्ष नहीं रहेंगे जैसे ये कुआ है ये बाबड़ी है ये तालाब है ये पोखर है जब पानी नहीं है सामान्य स्थिति है उस समय तो ये अलग अलग है कि कुएं का पानी ये बाबड़ी का पानी ये पोखर का पानी पंत जब बाढ़ आती है उस बाढ़ आने पर सब एक हो जाए जैसे ऐसे ही बिह जब उत्पन्न होता है उस समय सारे यूथ एक साथ मिल जाते हैं पंत मिलन की स्थिति में स्वपक्ष प्रतिपक्ष इनमें कहीं अंतर रहता है तो जहां पर मिलन की स्थिति है मिलन की स्थिति में एक दूसरे की काट करने में लगे रहते हैं मिथ्या द्वेशी विपक्ष द्वेश करने वाला हृदय में द्वेष नहीं है परंतु ऊपर से द्वेष कहीं रहता है मिथ्याद्वेषी विपक्ष इष्टहा इनमें एक स्वभाव भी है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष का श्याम श्याम सुंदर के साथ में मिलन हो रहा होगा तो उसमें कहीं बाधा हाँ डाल देगा इष्टहा और किसी तरह से उनके मिलन को बीच में ही तोड़ करके बड़े प्रसन्न होंगे लो उससे खींच करके ले आई हम श्यामचंदर को अपनी यूथ में अपनी सखी से मिलाने के लिए ले आई इस इष्ट अनिष्टकार कहा मिलन के समय अनिष्ट करते हैं परंतु व्योग के समय सब एक हो करके विराजमान हो जाते ये यह का स्वरूप है तो मिथ्यादेशी विपक्षस इष्टि यहां पर वो दिख रहा है और उसी भाव को लेकर के आज कहीं सपत्नी भाव को धारण करके ईद के जो वचन हैं वो परस्पर एक दूसरे से कहते हैं कह रही हैं कि दांत भीच करके दांत पीसते हुए जो ईर्षा है उसको धारण करके ये मालती कह रही है कि चंद्रा सखी कु भी वो चंद्रा की जो सखी है पद्मा उस पद्मा की भी ये ऐसा फैलाया हुआ ये कुजाल है ऐसी उसकी कुमंत्रणा है उस कुमंत्रणा के चक्कर में हमारी सखी श्री राधे का को ये तकलीफ हो रही है श्याम सुंदर श्री चंदा उनको श्यामचंद्र को खींच करके वो चंद्रावली के साथ में ही मिलाना चाहती है तो वृंदा सखी कुसर भी बलताधिकाया श्री चंद्रावली की जो सखी है पद्मा उनकी कुसृति माने कोई योजना श्रुति माने रचना या योजना उन पद्मा की योजना के कारण बलताधिकाया जिनमें अधिकता उत्पन्न हो गई है पद्मावत वो उसको देखो मैंने चंद्रावली को चंद्रावली कैसी आज अधिकार को प्राप्त होकर के सौभाग्यवती होकर के विराजमान है और इस समय सारा श्रेय जो जाता है वो कयोजनाओं को जाता है जो कयोजना उस पद्मा ने फैलाई है पद्मा की कयोजनाओं के कारण आज बलताधिकाया श्री चंद्रावली जी वे बलता होकर के विराजमान है और उन्हीं के कारण चंद्रावली का तो अभिमान बढ़ रहा है और दूसरी ओर श्री राधिका उनका मान अत्यंत अत्यंत बढ़ रहा है वे माननी होकर के विराजमान हुई हैं तो चंद्रावली की सखी पद्मा की कुयोजना के कारण जिन श्री राधिका में मान बढ़ रहा है चंदावली में मध बढ़ा है एक में मान एक में मध मान और मध इन दोनों में कहीं अंतर है मान और मध इनको कहेंगे मध कहते हैं वो जहां पर प्यारे का मिलन सौभाग्य प्राप्त करके किसी दूसरे का अनुसंधान न रहे केवल प्यारे का अनुसंधान रहे उस स्थिति का नाम है मध जहां पर प्यारे के सौभाग्य को देख करके अन्य का भी अनुसंधान हो उस स्थिति का नाम है मान मध और मान में ये अंतर है बस प्यारा है और मैं हूं बस इसके अलावा दुनिया कोई है ही नहीं दूसरी वस्तु का अनुसंधान ही नहीं उसका नाम है परंतु तो जहां प्यारा है मैं मैं ही हूं परंतु तो प्यारा और किसको देख रहा है विचार भी हो वहां पर उसका नाम है मान तो मान में अपने प्रिय के अतिरिक्त अन्य का भी अनुसंधान रहता है तो मान उत्पन्न होता है जहां प्यारे से मिलन करते समय प्यारे के प्रेम के अतिरिक्त अन्य किसी का अनुसंधान नहीं रहता है उसका नाम है मधमत् तो प्रेम में मधमत् होकर के श्री चंदावली उस समय मदमत होकर के विराजमान है और श्री राधिका में क्योंकि अन्य का अनुसंधान हो गया इसलिए श्री स्वामी में मान हो गया वर्णन कर रहे हैं प्रशमाय प्रसाद आय तत्वातर धीय तो चंदावली जी में मद उत्पन्न हुआ श्री राधा रानी में मान उत्पन्न हुआ मान को मनाने के लिए श्री श्याम सुंदर को फिर चंद्रावली श्री राधाणी को संग में लेकर के अलग पधारना पड़ा चंद्रवली जी के मद को कुछ कम करना पड़ा और तत्पिद अंतर दिए तो राष्ट्र में महाराष्ट्र में श्री श्याम सुंदर अंतर्धान हुए बोई लीला का अनुसंधान है यहां पर उसी का आश्रय है तो श्री राधिका के मांग को मनाने के लिए, के लिए कह रही हैं कि चंद्रावली की सखी की जो कुयोजना थी उसके कारण श्री राधिका में मान अधिक हो गया और चंद्रावली जी में मत अत्यंत अत्यंत बढ़ गया है ऐसी स्थिति में ग्रहाय गम ने बत राधिकाया श्री राधिका माननी होकर के जब मान भवन में प्रवेश करने लगी अपने घर को लौटने लगी मैं मैं मैं तो तो एकदम एकदम घबरा घबरा गई गई मालती कह रही है कि सखी तो और श्याम सुंदर के पास में गई और श्याम सुंदर से कहा कि श्री राधे का मान धारण करके लो आप तो देखते रह गए आप तो लगे हुए हो चंद्रावली की खुशामत करने में मनाने में और वहां पर मूलधन खिसका चला जा रहा है श्री राधिका मान करके मान भवन में प्रवेश कर गई हैं तो मत वक्त श्रुत समुन्नत मान वार्ता जब श्यामसुंदर ने यह सुना कि श्री राधिका में मान समुन्नत हो गया है इस वार्ता को श्रवण करके श्री श्याम घबरा गए श्यामसुंदर के तो हाथ पांव फूल गए पश्च्याग्र तो बेतनते किसौ न बारता देखो देखो उस समय अस न बारता हा। श्री श्याम किसी से बोल भी नहीं रहे हैं और अग्रतो तो श्री श्याम आगे ही उ, उस समय उनकी कोई अद्भुत जो दशा है वो अद्भुत दशा हो गई तो किम बितनते श्याम क्या कर रहे हैं ये भी पता नहीं चल रहा है मैंने श्याम को सूचना दी कि श्री राधिका को मान उत्पन्न हो गया है उस समय श्री श्याम एकदम व्याकुल हो गए और न बारत मुख से कुछ बोल सके नहीं बे किम बित क्या कर रहे हैं इसको भी कोई नहीं जान रहा है दोबारा सुन ले कि चंद्रावली भी चंद्रावली की कुयोजना के कारण बलताधिकाया चंद्रावली तो बल्लेता माने बल से युक्त होकर के अरमान से युक्त हो गई और श्री राधिका बलताधिकाया मान राधिका में मान बलित होकर के विराजमान हो गया एक में गर्व एक में मान दोनों में अधिक होकर के विराजमान हो गया और उस समय सिद्धे ये मान और मद दोनों सिद्ध हो जाने पर ग्रहाय गमने बत राधिका आया श्री राधिका के द्वारा जब मान भवन में गमन कर लिया गया उस समय मैं दौड़ी दौड़ी श्याम सुंदर के पास में आई आई थी और मैंने जब सारी घटनाओं की सूचना दी तब मधक्त श्रुत समुन्नत मान वार्ता श्याम सुंदर ने जब यह सुना कि श्री राधिका में मान अत्यंत अत्यंत समुन्नत हो गया है इस बात को सुनकर के पश्चाग्र तो किम श्याम सुंदर आगे क्या करेंगे उनकी क्या दशा हो गई आगे क्या करेंगे इसको कौन जान सकता है असौ न वार्ता श्री श्याम सुंदर वे तो लाभ भी किसी से नहीं कर रहे हैं एकदम मौन होकर के विराजमान हो गए हैं इसलिए हे वृंदा कोई ना कोई उपाय करो ये मालती वृंदा की बातचीत चल रही है आकांक्षती क्षतिपता वृंद वृंदावनाखिलशरिगणाश्च यधेका अणुगीषु जनोक्तिवर्ण कर्णज्वर न कुरते भुविदेव कस आकांक्षति क्षतिपता वृंदा हे शिवृंदे तुम भवती माने तुम भी ये चाहती हो कि श्री राधिका क्षतिप ताम वृंदावन की भूमि की अधीश्वरी बने क्षति माने भूमि क्षतिप माने राजा या रानी और ताम माने उसका भाव माने वृंदावन की क्षतिपता माने राजा पने के भाव को श्री राधिका प्राप्त करें माना राज्य सिंहासन को सी सिद्धार्थ हुआ श्री राधिका वृंदावन की रानी बनकर के विराजमान हो वृंदावन की अधीश्वरी बनकर के विराजमान हो हे श्री वृंदा तुम भी ये बात चाहती हो आकांक्षित क्षतता भवती तुम इस बात को अच्छी तरह से चाहती हो कि श्री राधिका को ही वृंदावन का राज्याभिषेक मिलना चाहिए वे ही वृंदावन की रानी बननी चाहिए और वृंदावनाखिल शरीर गणाश्चर्य और वृंदावन के जितने भी शरीर गण हैं माने जड़ चेतन कोई भी सावर जंगम उद्वित जरायुज वृंदावन के जितने भी जीव हैं वे सब शरीर ये ही चाहते हैं कि श्री राधिका का ही राज्याभिषेक होना चाहिए तो वृंदावना अखिल शरीर गणाश्चर्य सारे वृंदावन के निवासीगण भी यही चाहते हैं कि श्री राधिका का राज्याभिषेक हो हे श्री वृंदा तुम भी यही चाहती हो कि श्री राधिका का राज्याभिषेक हो यश्यमन जिन राधिका का राज्याभिषेक हो ताम राधिका अनुजिगीश जनोक्ति वर्ण उन श्री राधिका के कान में जब ये पड़े ये बचन के श्याम सुंदर तो चंद्रावली जी को मनाने के लिए चंद्रावली जी को ये बचन के दे रहे हैं दिए नहीं है बचन तो कहने सुनने के लिए बात है केवल कहने सुनने की बात है कि अजय मेरा सारा राज्य तुम्हारा है ये ऐसा कहकर के श्याम सुंदर चंद्रावली जी को जो मनाने के लिए जो बचन कहे उस ये बचन ऐसे वचन थे जो राधिका की पराजय करने वाले हैं अरे राम श्री तो राधिका की पराजय हो जाएगी यदि राधिका के राज्य को किसी दूसरे को दे दिया जाए तो यह तो राधिका की बड़ी पर तो राधिका, राधिका को पराजित करने अनुजगीषु मानी पराजित करना उनसे राधिका को जीत लेना राधिका को पराजित कर देना ऐसे इन बच्नों को जनोक्ति वर्ण इन वचनों को कहीं कानों कान राधिका के कान में ये वचन पड़ गए कि अजी साहब श्री श्याम सुंदर तो वृंदावन के राज्य को चंद्रावली को दे देना चाहते हैं वे रूट गई थी और उनको मनाते समय श्याम सुंदर कहा कि मेरा सारा राज्य तुम्हारा है तो चंद्रावली को वृंदावन का राज्य देना चाहते हैं अब ये जो वचन है ये वचन तो श्री राधिका को बुरी लगेंगे लगेंगे इसमें क्या बात तो तो ये तो बहुत बुरी बात हुई ये कोई बात अच्छी थोड़ी है वो तो बुरी लगने वाली बात ही थी कु, भूदेवी कश्यह अब राधिका को बुरा लगा हो इसमें कौन सी बड़ी बात है जिसने भी सुना होगा उसके कर्ण ज्वरम उसके कान में ज्वर जु, जु, उत्पन्न हुआ हो नहीं उसके भी कान में बाधा उत्पन्न हो गई होगी तो ये जो वचन है ये सभी के कान में ज्वर के समान पीड़ा देने वाले हुए हैं तो उन राधिका को अंजगीषु जनोक्ति पराजित करने वाली जो लोकचर्या है चर्चा है उस लोक चर्चा को सुनकर के कर्ण ज्वरम कुर्ते भुविदेव कश्य कौन के कान में ज्वर नहीं होगा सभी लोग दुखी हैं ये कवियों की बोली बड़ी अद्भुत होती है कभी लोग सीधे सीधे ढंग से बात नहीं करते हैं काव्य में एक पद्धति है और काव्य का एक संप्रदाय है उस संप्रदाय का नाम है वक्रोक्ति संप्रदाय उस बक्रोक्ति संप्रदाय में वैचित्र भंगी भणित ये वक्रोक्ति का लक्षण है कि जहां किसी बात को विचित्रतापूर्वक चमत्कार पूर्वक कहा जाए वो ही चमत्कार ही काव्य का कहीं आत्मा है काव्य का प्राण है ऐसा कुछ लोग मानते हैं काव्य की आत्मा को लेकर के काव्य शास्त्र में अनेक संप्रदाय विद्यमान हैं कुछ लोग अलंकार को काव्य की मात्मा आत्मा मानते हैं परंत कहते हैं, नहीं अलंकार कभी भी काव्य की आत्मा नहीं हो सकता है क्योंकि अलंकार तो शरीर को अलंकृत करता है आत्मा को अलंकृत करने वाली चीज नहीं है अलंकार के द्वारा शरीर को सजाया जाता है इसलिए शब्द अर्थ रूपी शरीर को अलंकार के द्वारा सजाया जा सकता है अलंकार काव्य की आत्मा नहीं हो सकते हैं दूसरे लोग कहते हैं वैचित्र भंगी भणति माने वक्रोक्ति काव्य की आत्मा है परंतु यह भी ठीक नहीं है इसका भी खंडन किया बोले वक्रोक्ति वह काव्य की आत्मा नहीं हो सकती है वक्रोक्ति भी केवल वाणी का अलंकार है कभी लोग बात को चमत्कार पूर्ण ढंग से कहेंगे किसी से पूछना हो सन्यासी से महात्मा से कि भाई तेरी जात क्या है अब ये पूछना अच्छा लगेगा क्या कितना बुरा लगेगा कोई पूछे किस जात के हो तो एक कभी पूछेगा तो कैसे पूछेगा आपने अपने पूर्व आश्रम में किस वर्ण को अलंकृत किया ये कवि की बोली होगी सामान्य व्यक्ति पूछा है अरे कहां से आए हो कौन नाम है एक गमार पूछेगा कौन नाम है भाई तुम्हारा परंतु एक कवि जब पूछेगा तब वो पूछेगा कि किस देश के निवासी आपके व्योग में व्याकुल हो रहे हैं ये कवि की बोली हुई एक सामान्य व्यक्ति पूछ रहा है अरे भैया कौन से गांव जाओगे कहा जाओगे परंतु एक कवि पूछेगा तो किस देश के निवासी आपके दर्शन के लिए उत्सुक है ये कभी की बोली होगी तो कवि जो है वो कभी भी सीधी बोली में नहीं बोलता है वो सर्वदा चमत्कार पूर्ण बोली जो है उसको ही बोलता है आप किस कुल को अलंकृत करते हुए विराजमान हुए आपकी मां किन नामधेय को प्राप्त करके किस वंश को अलंकृत करते हुए आप विराजमान तेरे बाप का नाम क्या है तेरी मैया का नाम क्या है ये न उसमें पूछा जाएगा कि आप किन मा किन ने कौन नाम की माँ आपको अलंकृत करती हुई विराजमान हुई गर्भ धारण करके कौन आज धन्यवती हुई है ऐसा कह करके मैंने कभी पूछेगा तो कभी की बोली अलग होती है तो यहां पर भी वही जो वक्रोक्ति की जो शैली है उसको अपनाते हुए कह रहे हैं हाय श्री राधिका के गौरव को नीचे करने वाले बचन यदि किसी के काम में जाएंगे तो उसके काम को ज्वर हो जाएगा ये ये ये बोली होगी कि कर्णक ज्वरम करते भूवि देवी कश्यहा कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसको श्री राधिका का राज्यभिषेक नहीं हो रहा है इसी अन्य को वावन का राज्य दिया जा रहा है यह सुनकर के कान में ज्वर की प्राप्ति नहीं होगी अर्थात उसे परंपरम दुख की ही प्राप्ति होगी सब लोग राधिका के आनंद को ही चाहते हैं। दोबारा आकांक्षती क्षतिप्रता भवती हे श्री वृंदा आप श्री राधिका की ही वृंदावन वृंदावन अधिश्वरी रूप को चाहती हो क्षतिप वृंदावन क्षति माने पृथ्वी उसकी अधिपता माने उसकी स्वामिनी श्री राधिका बने इसी बात को आप चाहती हो अब सीधा सीधा नहीं कि राधिका का राजा राधिका रानी बने ये नहीं कहकर के यहां पर कहा कि वृंदावन की अधिश्वरी रूपता को आप सर्वदा सर्वदा चाहती है भवती वृंदा हे वृंदा आप भी चाहती हैं और वृंदावन अखिल शरीर गणाश्च केवल आप ही नहीं वृंदावन के जितने भी अखिल शरीरधारी हैं वे भी श्री राधिका का ही राज्याभिषेक चाहते हैं ऐसी श्री राधिका ताम राधिका अनुजिगीषु उन राधिका को भी अनुजगीषु माने जीत लेना चाहती माने पराजित कर देना जो चाहे ऐसी जनोक्ति ऐसी कानो कान चर्चा को सुनकर के कौन दुखी नहीं होगा जनोक्ति वर्ण मनुष्यों के द्वारा कहे गए ऐसे वर्णों को श्रवण करके कर्ण ज्वरम न करते भूविदेव देवी कश्यहा हे वृंदा देवी कौन के काम को कष्ट नहीं होगा अर्थात सब अत्यंत अत्यंत दुखी होकर के ही विराजमान होंगे पदमाकृत सुमनोहरणेन चंद्रा वन राजा को पृता ललित या सखे मुकुंदे घटते न नेदमी बोले अब दमा कृत सुमेन देखो इधर पद्मा ने अपनी पूरी फौज लगा करके हाँ, हमारे वृंदावन के पुष्पों को वो पद्मा ने चुरा लिया है हमारी सखी राधिका उनकी संपत्ति उनके राज्य संपत्ति के रूप में जो वृंदावन के पुष्प थे उन पुष्पों को कहीं वृंदावन बृंदा ने अपनी फौज लगा करके अपनी सखियों के द्वारा बढ़िया बढ़िया जितने भी सुंदर से सुंदर पुष्प थे उन पुष्पों को तो चुरा लिया तो के बृंदाकृतन पदमा कृतन सुमन आहरणिन वृंदा ने फूलों की चोरी कर ली है और चंद्रा बन्याधराज वर्णिन अब उसके ऊपर भी एक दूसरी आपत्ति और आ गई कि चंद्रा माने चंद्रावली जी को यहां पर चंद्रावली भी पूरा नाम नहीं लेती है ईर्षा चलाती है शत्रु का नाम लेने में भी कहीं ईर्षा दिखती है वो तो चंद्रा चंद्रा कहकर करके अपमान में ये जो स्वपक्ष प्रतिपक्ष है उस स्वपक्ष प्रतिपक्ष के जो ईर्षा है उसमें चंद्रा चंद्रा कह कर के संबोधित करती हैं वो चंद्रा जो है ना तो उस चंद्रा के वन अध्य भरेणों श्री श्याम सुंदर उस चंद्रावली को वृंदावन का अधिराज बनाना चाहते हैं अधिराग बनाना चाहते हैं यह एक उल्टी और कष्ट की बात हुई पहले ही कष्ट और उसके ऊपर एक दूसरा कष्ट पहला कष्ट तो यह कि हमारे वृंदावन के फूलों की चोरी हो गई और दूसरा कष्ट ये कि चंद्रावली को वृंदावन का उस चंद्रा को वृंदावन का अधिराज्य प्रदान किया जा रहा है चंद्र चंद्रा बनान चंद्रा अवनी अधिराज्य वरिण चंद्रा को अवनी माने वृंदावन की भूमि उनका अधिराज्य प्रदान किया जा रहा है अब ये दोनों आपत्ति हो गई हैं और इधर एक दूसरी समस्या और आ गई कि या प्रतिज्ञा को पाकृता ललितया इधर हमारी ललिता सखी ने एक प्रतिज्ञा कर ली है कि चिंता मत करो चाहे चंदावली का राज्य चंदावली चंदावली को राज्य मिल गया हो मिल रहा हो अथवा मिलेगा किसी भी स्थिति में मैं अपनी सखी को वृंदावन के राज्याभिषेक के ऊपर विराजमान करूंगी ये ललता ने दे दिया है प्रतिज्ञा कर ली है अब बताओ ये सारी की सारी समस्याएं इतनी सारी आ गई हैं तो कोप आपकर्ता या प्रतिज्ञा ललता ने कोप के कारण जो प्रतिज्ञा की है सखी है मुकुंदताम चेत छुड़ोती अब बताओ मुकुंद यदि इन तीनों बातों को सुनेंगे तो क्या होगा बचकिम घटेत तो नी हमको पता नहीं है कि तीन तीन समस्या है श्याम सुंदर किस पक्ष में जाएंगे चंद्रावली की सखियों ने वृंदावन के फूलों को चुरा लिया है अब श्याम सुंदर राधिका की ओर बोलेंगे कि चंद्रावली की ओर बोलेंगे ये एक समस्या की बात हो गई ऐसी कुआ खाई की स्थिति है इधर बोले तो भी और उधर बोले तब भी श्याम सुंदर के सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा रहेगा एक संदेह की स्थिति खड़ी रहेगी कि वृंदावन के पुष्प चुराए गए चोरा श्याम सुंदर ना कहें अब चतुर वे साधे हुए हैं। इस समय अच्छा हुआ कि बोला ये जरा भी नहीं बोल रहे हैं क्योंकि यदि किसी भी पक्ष में बोलेंगे तो दूसरा पक्ष कहीं नाराज हो जाए और ये शाम सुंदर इतने प्रपंची हैं कि ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कहां बोलना कहां नहीं बोलना इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं यदि बलदाव जी कभी साम्ब के प्रसंग में रुक्मी लक्ष्मणा के प्रसंग में यदि रुक्मी का सिर फोड़ लें तो श्रीकृष्ण बिल्कुल नहीं बोल एकदम चुप चुप्पी साध जाए यदि ये कहें कि अच्छा हुआ रुक्मी को मार दिया तो चंद्रावली जी का मुंह चढ़े कि मेरा तो भाई मार मार दिया गया तुम कह रहे हो अच्छा हुआ यदि ये कहें कि दादा ये क्या किया विवाह में रुक्मी को मार दिया तो श्री बलदाव जी कहे बोल हूं मेरी तरफ को बोलेगा अपनी घरवाली की तरफ बोलेगा तो बड़ी समस्या हो जाए कृष्ण बहुत अच्छी तरह जानते कहा बोलना कहां नहीं बोलना ऐसे यहां पर भी श्री कृष्ण कहा मौन से काम चलाना चाहिए और कहा बोलना चाहिए इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं तो एक समस्या है कि पद्मा ने फूलों की चोरी कर ली अब कृष्ण किस पक्ष में बोलेंगे फिर दूसरी बात श्याम सुंदर ने कहने के लिए तो कह दिया कि मैं और मेरा राज्य सब तुम्हारा है चंदावली जी से परंतु तो अब कैसे निभाएंगे और इधर ललता ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं राधिका को ही वृंदावन के राज्य के ऊपर अधिष्ठित करूंगी अब बताओ श्याम सुंदर तो चारों ओर से एकदम घिर गए बड़ी भिच्ची में आ गए अब वे कैसे निकल करके जाएंगे मेरी तो समझ में नहीं आ रही है कि मुकुंदताम चे छोती मुकुंद ने ललता की उस प्रतिज्ञा के विषय में भी सुन लिया बतकिम घटते न वेदमी उस समय क्या होगा इसको मैं नहीं समझ पा रही हूं वृंदावन प्रसिद्ध राज्य मथा भजन्ति अहो भजन तस्ते नाधे का चेत चक्षुष्म महायातर व्योम गिरल भानुवर्ग अब वृंदावन प्रसिद्ध राज्यम वृंदावन का जो प्रसिद्ध राज्य है उसको अथ अभंती यदि श्री राधिका ने प्राप्त नहीं किया वृंदावन में राज्याभिषेक राधिका यदि प्राप्त नहीं करें और तस्मिनहते नहीं राधिकाचित और राज वृंदावन की अधीशुरी बन करके यदि श्री राधिका वृंदावन में विहार नहीं करें तो बताओ चक्षुष मदित महाक्षर व्योम तो उस समय जितने भी आंख वाले हैं उनकी दशा तो वो हो जाएगी जैसे प्रलयकालीन महासूर्य के चमकने पर जो दशा होती है वो दशा उन सारे लोगों की नहीं हो जाएगी तो जो नेत्र वाले हैं उनको महाप्रलय के आकाश में जो अनियंत्रित सूर्य है प्रलयकालीन सूर्य उस प्रलयकालीन सूर्य के समान क्या उनको जलन की प्राप्ति नहीं होगी वो कवि की भाषा है मरे सब लोग अत्यंत दुखी हो जाएंगे उसके लिए एक उपमा दे रहे हैं कि चक्षुष्म जितने भी आंख वाले हैं तदमेव उनके लिए ये घटना तो वैसी होगी जैसे कि महाक्षयांतर कौन सी घटना राधिका को राज्य न मिले और श्री राधिका वृंदावन की रानी होकर के वृंदावन में बिहार न करें श्री वृंदावन बिहारी बिहारी वृंदावन में बिहार न करें और वृंदावन का राज्य न मिले ऐसी स्थिति होने पर जो आंख वाले हैं वे लोग तो बिल्कुल अंधे ही हो जाएंगे बे तो जीवित ही नहीं रह सकते हैं जैसे कि महाक्षयांतर, महाक्षय आने पर व्योमांतरंग गत आकाश में जैसे महाप्रलय के समय सूर्य एकदम चमकते हैं इसी प्रकार निररगल भान वर्ग अनेक अनेक निररगल जिनमें अर्गला कहते हैं जिनमें रोक टोक हो मर्यादा हो निरगल का तात्पर्य है जहां पर मर्यादा नहीं है ऐसी जहां पर मर्यादा हट गई है ऐसे वो जो सूर्य उनसे सारी संसार त्रिलोकी व्याकुल हो जाती है इसी प्रकार से राधिका का हर राज्यभिषेक नहीं होगा इस बात को सुन करके देख करके जितने भी रसिक जन हैं वे एकदम व्याकुल हो जाएंगे चक्षुष्म जिनके भी आंख है चक्षुष्म सभी व्यक्ति एकदम व्याकुल हो जाएंगे तो निरर्गल भाम वर्गह जिसमें अर्गला नहीं है जो उदंड हो गया है उच्छृंखल हो गया है उत्माने हटा दी है शंखल माने शंखला दंड माने शासन दंड जिसने शासन को उखाड़ करके फेंक दिया है जिसने अर्गला माने हाथी के पैर की जंजीर उसको तोड़ दिया है उसका नाम नररगल तो ऐसा जो उणखल नररगल सूर्य का जो समूह है वो जैसे प्रलय काल में बरसता है गर्मी बरसाता है आग बरसाता है इसी प्रकार श्री राधिका के राज्याभिषेक में बाधाई यह घटना जो रसिक जन है उनके कान में अत्यंत अत्यंत पीड़ा देने वाली होगी एक बार फिर से कि वृंदावन प्रसिद्ध राज्यम वृंदावन का प्रसिद्ध माने प्रसिद्ध जो राज्य है उस राज्य को अथ अभजंती श्री राधिका यदि प्राप्त न करे यदि की बात है यदि प्राप्त न करे और तस्मिन अहो बिरते नहीं राधिका चेत और उसमें साम्राज्य बनकर के यदि श्री राध राधिका विहार नहीं करें तो चक्षुष्म जितने भी रसिक जन हैं उनको तद इदमेव महाक्षत घटना तो ऐसी हो जाएगी जैसे नरल भानुवर्ग जैसे उच्छृखल प्रलय सूर्य ही उदय हो गया हो अब वो सूर्य कैसा है कि महाक्षयातर व्योम अंतरंग जो महाक्षय के महाप्रलय के आकाश में चमक रहा हो ऐसे सूर्य के समान श्रीमद भागवत में चार प्रकार के प्रलयों का वर्णन किया गया नित्य नैमित्तिक नित्य नैमित्तिक आत्य। आत्यंतिक और प्राकृतिक ये चार प्रकार के प्रलय हैं बल्कि क्रम क्रमयों रखना चाहिए नित्य नैमित्तिक प्राकृतिक और आत्यंतिक ये चार प्रकार के प्रलय नित्य प्रलय किसको कहते हैं नित्य प्रलय का तात्पर्य है प्रतिक्षण हम बदल रहे हैं हम मर रहे हैं सारा संसार कहीं समाप्त होता हुआ चला जा रहा है इसका नाम है नित्य प्रलय व्यक्तियों का परिवर्तित होना या व्यक्तियों का मरना मर, मर भी नित्य रहे लोग नित्य जन्म लेना और नित्य मरना इसका नाम है नित्य प्रलय अब दूसरा आया नैमित प्रलय नैमित्त प्रलय है कि ब्रह्मा दिन में तो सृष्टि करते हैं जब रात्रि आती है तो ब्रह्मा सो जाते हैं ब्रह्मा का जो सोना है वही है उस समय सृष्टि समाप्त हो जाती है जो ब्रह्मांड कमल उत्पन्न हुआ था वो ब्रह्मांड कमल वापिस भगवान की नाभि में ही घुस जाता है कभी तो चौदह भवन घुस जाते हैं और कभी केवल भूभवस्व तीन लोग घुस जाते हैं तीन का प्रलय हो जाता है ब्रह्मा जब जागेंगे फिर दोबारा सृष्टि करेंगे ब्रह्मा की तो सौ वर्ष की अवस्था है तो ब्रह्मा तो नित्य सोएंगे और नित्य जागेंगे सौ वर्ष तक तो उसका नाम है नैमित प्रलय नैमित माने ब्रह्मा की निद्रा से उत्पन्न होने वाला प्रलय तो नित्य प्रलय माने जीवों का जन्म मरण नैमित प्रलय माने ब्रह्मा की निद्रा से उत्पन्न होने वाला प्रलय तीसरा है आत्यंतिक प्रलय आत्यंतिक प्रलय प्राकृतिक प्रलय प्राकृतिक प्रलय से कहेंगे कि जब ब्रह्मा के भी सौ वर्ष पूरे हो गया, उस समय गए कुछ खत्म मामला। यहां पर तो नैमित प्रलय में तो केवल भू भवस्व तीन लोग ही समाप्त होते हैं बाद बाकी के लोग बने रहते हैं कभी आते भी हैं तो प्रकट हो जाते हैं भीतर समा जाते हैं प्रलय नष्ट नहीं हुआ परंतु जब प्राकृतिक प्रलय होती है उस प्राकृतिक प्रलय में जितने भी तत्व हैं वे सब के सब अपने अपने कारणों में चले जाते हैं पृथ्वी चली जाएगी जल में जल चला जाएगा तेज में तेज चला जाएगा वायु में वायु चला जाएगा आकाश में आकाश चला जाएगा अहंकार में अहंकार चला जाएगा महातत्व में महातत्व चला जाएगा तीनों गुणों में तीनों गुण चले जाएंगे साम्य प्रकृति व जीव में जीव चला जाएगा नारायण लो सब कुछ समाप्त जितने भी इंडिग्रिय हैं सृष्टि के वे सब समाप्त हो गए उसका नाम है प्राकृतिक प्रलय प्रकृति का भी लय हो जाए अब चौथा जो प्रलय है वो है आत्यंतिक प्रलय यहां पर वो तीसरे वाले प्रलय की बात ही चल रही है प्राकृतिक प्रलय की बात चल रही है कि आतंक प्रलय कहते हैं मोक्ष होना किसी योगी को मोक्ष के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति हो गई ब्रह्म जी वैकुंठ चले गए कोई महात्मा तो इस संसार से उनका प्रलय हुआ आत्यंतिक प्रलय का तात्पर्य वापिस भी लौट करके यहां पर नहीं आएंगे एक योगी ब्रह्म में जाकर के लीन हो गया माने ब्रह्म साहित्य उसका हो गया उसका नाम है आतंतिक प्रलय तो वो वो प्रलय ही मोक्ष है आतंतिक प्रलय होना मोक्ष को प्राप्त कर लेना बोक्ष तो ये चार प्रकार के प्रलय का वर्णन किया यहां तीसरे प्रलय का वर्णन कर रहे हैं कि निरगल भानुवर्ग प्राकृतिक प्रलय में जैसे भानुवर्ग माने अनंत सूर्य एक साथ चमकते हैं और पूरी सृष्टि को जैसे नष्ट कर देते हैं इसी प्रकार राधिका के राज्याभिषेक में बाधा पड़ गई है यह बात इतनी कष्ट देने वाली होगी जैसे कि प्राकृतिक प्रलय में सूर्य का ताप हो रहा हो तो चक्षुष मतम तदित में महाक्षयांतर व्योमांतरंग चक्षुष्ता माने रसिक जनों के लिए आंख वालों के लिए माने ये चर्चा ही कि राधिका का राज्याभिषेक नहीं हो रहा है महा ये ऐसा होगा महा माने प्राकृतिक प्रलय होने पर व्योमान तरंग व्योमानतरंग माने आकाश के बीच में एक काल में गत निरगल भानुवरगह अनंत अनंत सूर्य उदित हो गए हो और उन्होंने अपने तेज से सारे विश्व को महाप्रलय के लिए जलाना प्रारंभ कर दिया हो। होता पुनरहम हरिणा विशाखा मुख्यासुता संदिश्ता यदा तथमु अवधारियाु योगाद अमुष्यबत मामपे नाप्य पश्यन अब यहां पर कह रहे हैं कि सम्प्रेशता पुनरहम हरिणाम जब मैंने ऐसी बात कही वृंदा जी कह रही हैं कि संयोग की बात है श्यामचुंद्र को ये पता लगा उस समय मैं श्यामचंद्र के पास में पहुंच गई श्यामचंद्र मुझसे बोले बोले अरे वृंदा हमारे एक काम कर दे तू श्री किशोर जी के पास में चली जा वे बड़ी व्याकुल हो रही हैं तो संप्रेशता पुनरा हरिणा मुझे श्री हरि ने विशाखा के पास में भेजा है कि अरे वृंदा तू ही इस समय इस समस्या जो आई है श्री राधिका मान धारण करके विराजमान हैं उनको मना करके मेरे पास में अभिसार कराना कुंज में अभिसार कराना और हमारा श्री राधिका के साथ में मिलन प्राप्त कराना इसको अब तू ही कर सकती है सखी जो है उनकी सारी जो लीला है वो सखियों के अधीन है सखी ही रस की खान है यही संयोग कराती है यही बेग कराती श्री लाल होली खेल रहे हैं और होली खेलते खेलते यदि श्री प्रिया जी श्रमित हो जाएं तो सखीगण होली के खेल को रुकवा देंगे बोले पास बहुत देर हो गई तबियत खराब हो जाएगी अब चलो आराम करो अब ये खेल बंद करो और श्री प्रियालाल जब विश्राम कर रहे हैं निकुंज मंदिर में चरण दबा रही हैं जब देखा प्रिया जी का श्रम दूर हो गया फिर कहेंगे दूर भाई सब शिथिलता अब पुनः खेलो आए चलो शिथिलता दूर हो गई फिर से होली खेल में चलो तो ये सखी गण ही लीला को समाधान करने वाली लीला को रोकने वाली और सखी गण ही युगल सरकार को पुनः लीला में प्रवृत्त कराने वाली है दूर भाई सब शिथिलता अब पुण्य खेलो आए जी की बड़ी सुंदर धमार है हितलाल जी की और उसमें सखी जो वही श्री युद्ध होरी युद्ध होते हुए होरी खेल होते हुए युवक सरकार को होरी में बीच में रोकती है बोलने तबियत खराब हो जाएगी श्री प्रिया लाल परस्पर मुखदर्शन कर रहे हैं श्री रात्रि देर हो गई कह रहे ना ना अब सो जाओ बिल्कुल अब बात नहीं करोगे प्रियालाल बातों में उलझे हुए हैं तो श्री सखीगण ही श्री प्रिया जी को लाल जी को डांट के सुबा देंगे बोले नहीं नहीं अब बात नहीं बहुत देर हो गई बारह बजे रहे हैं अब सो सोचो बिल्कुल तबीयत खराब हो जाएगी और वे ही प्रातःकाल फिर से जगा दे तो ये सखियों की एक विशेषता है कि रस में प्रवृत्त कराना और रस में निवृत्त कराना ये दोनों सखियों का ही काम है ये रसकों का ये सखियों का विषय और प्रियालाल सखियों के ही एकदम अधीन होकर के विराजमान है ये रस की अपूर्वता विराजमान है तो यहां पर वही जो स्थिति है वो ही हो रही है कि संप्रेषता पुनराहम हरिणा श्री श्याम सुंदर इन सखियों के अधीन है सखी से कह रहे हैं अरे श्री किशोरी जी से हमारी जरा सी कट्टी हो गई है अब जरा सा फिर से मिला दे ये ये जो है वो जब मान हो जाए तो ये सखी ही मिलाने वाली हैं उनकी ही खुशामद करती है ये किंकीशु बहुश खल काक पूर्ण परस पुरुष शिखंड मऊले तस् कदा रसनिधे वृषभान जाया तत्के लिए कुंज भवनांगण मार्जनी श्याम तो होकर विराजमान है तो ये सखी गण प्रवृत्त का श्यामसुंदर भी अब श्री बृंदा जी से कह रही हैं जी कह रही हैं कि मुझसे श्यामसुंदर ने कहा कि अरे तेरे हाथ जोड़ू तेरी हा हाँ हाँ खाऊं श्री किशोरी जी के पास में तू चली जा प्रिया की क्या स्थिति है जरा से मुझे बता उनको उनके मान को दूर कर विशाखा मुखाशु तासु उस समय श्री विशाखा प्रभृति विशाखा जिनमें प्रधान हैं उनके पास में मुझे श्याम सुंदर ने भेजा श्याम सुंदर जानते हैं कि ललता यो तो बहुत बड़बड़ करती हैं परंतु जब समस्या आती है उस समय ललता जी के हाथ पान फूल जाते हैं कुछ नहीं कर पाती हैं विशाखा उस समय विवेक नहीं खोलती है खोती है और विशाखा संभाल करके रखती है और दोबारा श्री प्रिया लाल का मिलन कराने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती हैं, कोई गली निकाल लेती हैं, जिससे प्रियालाल का मिलन हो ललता नहीं निकाल पाती हैं, ललता तो यो तो बड़ी बोलेंगी खूब लड़ेंगी दान लीला में फूल बिनन लीला में सब में सदा डटी रहेंगी परंतु तो जब कोई समस्या आएगी उस समय एकदम घबरा जाए तो उसमें विशाखा मुख्या उस समय विशाखा की याद आएगी तो श्री श्याम ने भी इस समय विशाखा का आश्रय ग्रहण किया विशाखा जी समा सखी है कुछ श्याम सुंदर की तरह बात कहेंगे कुछ राधिका की तरह की बात कहेंगे और दोनों को वापस मिला देंगे ललता केवल राधा राधा की बात करेंगी श्याम सुंदर की बात नहीं करेंगी परंतु विशाखा दोनों को मिलाकर के संतुलित करके दोनों को मिलाती हुई विराजमान हो जाएंगे तो संप्रेषता पुनः हम हरिणा विशाखा श्री हरि ने मुझे मुझ वृंदा को भेजा विशाखा के पास में विशाखा मुख्यासुता विशाखा जिनमें मुख्य हैं संदिष्टा यदाशु और ये संदेश कहीं भिजवाया तथ ममूहू अवधारे आयु हूं श्री श्याम सुंदर ने जो चाटुकारता पूर्ण बचन कहे प्रार्थना के जो वचन कहे तत्टु चाट। वे चाटुकारता पूर्ण वचनों को कथम अमु अवधारे आयुहु उन वचनों को श्री विशाखा आदि कैसे धारण करेंगी कथम अवधारेयु वे उसको कैसे धारण करें मुझे यही चिंता लग रही है कि कैसे श्री श्याम सुंदर इन वचनों को धारण करेंगे अगाध अमुष्य बत मामी नाप्य पश्यन और इसी चिंता को धारण करके मैं यहाँ आई हूँ अगाध अमुष्यत माम अपनाप पश्यन परंतु श्री कृष्ण जो हैं उनकी चिंता का मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ श्री कृष्ण की जो अपूर्व चिंता है उस चिंता का वर्णन कर सकना ये मेरे बस की भी बात नहीं है ये अपूर्व उनको चिंता तो श्री विशाखा मेरी बात को कैसे धारण करें यह मुझे चिंता है और कृष्ण की तरफ से कृष्ण के साथ में मिलन हो उनको मैंने नहीं देखा है अगा मैं यहां पर आई हूं अमुष्य मामा नाप पे पश्चन परंतु तो अभी तक मुझे विशाखा से पूरी तरह से बातचीत नहीं हुई है विशाखा मुझे बोलती हुई विराजमान नहीं हुई हैं तो विशाखा जो है वो मेरी तरफ अभी पूरी तरह से मिल नहीं रही हैं मेरी तरफ से दृष्टिपात नहीं कर रही हैं वो एक तरह से मिल जाएं श्री कृष्ण जो है वो अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं उनका वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता है ऐसे कृष्ण के अब जो कृष्ण के जो वचन हैं उनको ये सब के सामने श्री विशाखा जी वहां पर विराजमान है उन विशाखा जी के सामने अब कृष्ण के जो विलाप बिलापमय वचन है वचन को अब सुनाएंगे अब जैसे सुनाएंगे कृष्ण विलाप प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करने पर अब श्री स्वामी जी जैसे मान का त्याग करेंगे उस लीला का आगे वर्णन करेंगे इस प्रकार श्री सखीगण आनंदपूर्वक ये प्रयत्न करके दौड़ भाग करके श्री युगल को परस्पर मिलाती हुई विराजमान हो रही हैं। इन सखियन की बलिहारी ये लीला जो है एक पद प्राय रास में अंत में पहले एक परंपरा थी ये पद बहुत जरूर गाया जाता था रास की समाप्ति पर हो इन सखियन की बलिहारी ये जो पद है ये रास लीला जब होती थी अभी गाते हैं परतु वो ये जो है ना ये बड़ा प्रसिद्ध पद है और बड़ा भावपूर्ण पद है उसमें सखियों की ही महिमा का गायन हो इन सखियों की बलिहारी रस में प्रवृत्त कराने वाली और नृत्य कराने वाली सखी गणी है बोलवृंदावन बिहारी लाल की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय